ब्रह्म सूत्र के अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ पंचम अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है चतुर्थ अधिकरण में बताया गया सगुण उपासना का फल प्राप्त फलस्वरूप ब्रह्मलोक चला गया और ब्रह्मलोक में उसे संकल्प मात्र से ही भोग्य पदार्थ उपलब्ध होता है ये चतुर्थ अधिकरण में बताया गया ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प से अतिरिक्त बाह्य प्रयत्नारी उसके भोग्य पदार्थ की उपलब्धि में साधन नहीं है केवल संकल्प साधन है अब संकल्प मात्र से और संकल्प होता है मन से का अर्थ है कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के साथ मन तो है तभी तो संकल्प करता है और बाह्य प्रयत्न के बिना ही भोग्य पदार्थ को संकल्प मात्र से उपलब्ध करता है तो संकल्प का साधनभूत मन उसके साथ है और संकल्प से प्राप्त हुए जो भोग है उन भोगों की अनुभूति भोग्य पदार्थ की करनी है भोग करना है तो इस श्लोक में जैसे भोग्य पदार्थों की उपलब्धि के लिए शरीर और इंद्रियों की आवश्यकता होती है तो सेंद्रिय शरीर से उपलब्ध भोगों का भो, भोग्य पदार्थों का भोग यानी सुख दुख की अनुभूति करता है इंद्रिय और शरीर सहित इंद्रिय है भोगोपकरण और भोगायतन है शरीर भोग का साधन शरीर है और भो, क्या नाम भोग का आयतन शरीर है भोग का साधन इंद्रिया है उनसे रूपादि विषयों का भोग करता है ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक ने संकल्प मात्र से जिन भोग्य पदार्थों को प्राप्त किया उनका भोग उसे भोगोपकरण इंद्रिय सहित तो भोगायतन शरीर से होगा या बिना शरीर इंद्रिय के ही होगा ये एक संशय होता है उस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह पंचम अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को भोग बिना शरीर इंद्रिय के ही होगा या भोग के लिए शरीर इंद्रिय की आवश्यकता होगी यह संशय है तो इस अधिकरण के पांच सूत्रों से यह निर्णय बताया जाएगा पूर्व पक्षीय निर्णय आदि को तो इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों से पहले हम लोग इसके संक्षिप्त स्वरूप का अनुसंधान करते हैं तो इन दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण कर लें। व्यवस्थिता वैचिको वा। भावा भावो धनुर्यत विद्धौ तेन पुभेदा बुभौ शाता व्यवस्थितिता वैचिको कालभेद भोगवद् युज्यते द्विधा तो श्रुति ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के शरीर इंद्रियों का भाव यानी अस्तित्व ही बता रही है अभाव भी बता रही है दोनों भाव-भाव को बताने वाले श्रुति वचन उपलब्ध हैं कामान पश्यन रमते ये एते ब्रह्मलोके यह श्रुति बताती है कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक मन ही ब्रह्मलोक के काम शब्दी तो भोग्य पदार्थों की अनुभूति करते हैं भोग्य पदार्थों का भोग उन्हें ब्रह्मलोक के भोगों का भोग मन से होता है मनसा ये तान यदि इस श्लोक में जैसे मन शरीर इंद्रिय सहित तो के रूपादि विषयों का भोग होता है ऐसा ही भोग ब्रह्मलोक में भी होता शरीर इंद्रिय के साथ मन से तो मनसा सा ये विशेषण देने की जरूरत नहीं थी लेकिन श्रुति ने मनसा सा ये विशेषण दिया है चक्षु दिव्य चक्षु।, चक्षु नहीं दैव चक्षु दैव हा हा तो वो तृतीय है दैवे नक्षुषा चुका चक्षु का, का विशेषण है दैव तो ये जो मन है वो दैव चक्षु है अच्छा। हाँ। तो, तो मन से अनुभव करता है देखता है क्या है तो मन रूपी जो दैव चक्षु है उस मन रूपी दैव चक्षु से ब्रह्मलोक के भोगों का अनुभव करता है ऐसा श्रुति बता रही है मन से भोग करता है ये जो विशेषण दिया गया देवचक स्वरूप जो मन है उसी से ब्रह्मलोक के भोगों का वह अनुभव करता है यहाँ मनसा सा ये विशेषण देकर के श्रुति बाह्य चक्षुरादि इंद्रिय तथा शरीर का अभाव बता रही है तो ये श्रुति ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के शरीर इंद्रिय का अभाव बताने वाली है और अन्य श्रुति है कि स एक इत्यादि वो कहती हैं कि अनेक रूप वाला होता है अनेकाकार हो जाता है वो तो अनेक रूपता बिना शरीर इंद्रिय के संभव नहीं है इसलिए स एकधा बहुति त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति उपासक के स शरीरता में प्रमाण है उसका शरीर होता है करके बता रही हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग दो श्रुति वचन हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के विषय में एक उसके शरीर इंद्रिय का अभाव बताने वाला दूसरा शरीर इंद्रिय का अस्तित्व बताने वाला तो ये एक ही जीव के लिए शरीर का भाव और शरीर का अभाव ये असंभव है इसलिए इसकी व्यवस्था मानी जाए, इन वचन जा है तो प्रमाण है तो समझना मानना चाहिए कि ये श्रुतियां उपासक का उपासक के शरीर के भावाभाव को बताने वाली एक ही उपासक के लिए शरीर इंद्रियों का भाव भी और अभाव भी यदि बताएगी तो एक में शरीर का भाव-भाव ये परस्पर विरोधी होने के कारण असंभव है इनका विरोध होने से और श्रुति बता रही है तो पुरुष भेद से व्यवस्था माननी चाहिए एक पक्ष हो जाता है समझना चाहिए ब्रह्मलोक में गए हुए अनेक उपासक हैं उनमें से उपासक विशेष के शरीर का अभाव शरीर इंद्रिय का अभाव बताती है मनसा एतान कामान पश्यन रमते ये ये ब्रह्मलोक के ये श्रुति वो बताती है केवल मन से ही ब्रह्मलोक के भोगों का अनुभव करता है उपासक विशेष और अन्य उपासक के लिए स एकधा बहुति त्रिधा बहुति इत्यादि श्रुति कार्यक्रम संघात से युक्त होता है ऐसा बता रही है ये मानना चाहिए एक ही उपासक में शरीरत्व तो अशरीरत्व तो नहीं बता रही है ऐसा मानेंगे तो ये एक होगा संशय अंतिम अपाती एक कोटि और दूसरी कोटि है आई छिकौ एक ही पुरुष अपने इच्छा इच्छानुसार जब काल भेद से मान सशरीर होना चाहेगा तो सशरीर रहता है और उसकी इच्छा होती है कि अब शरीर से रहित होकर के रहना चाहिए तो शरीर से रहित होकर के भी रहता है तो एक उपासक को भी लेकर के यह आ, इच्छा काल भेद से व्यवस्था बन सकती है यह एक संशय अंतपाती पक्ष रहेगा इस प्रकार यह द्विकोटिक संशय यहां पर बताया जा रहा है तनोर भावा व्यवस्थित ऐसा अन्व है संशय को बताने वाले प्रथम श्लोक के पूर्वाध का तनु शब्द का अर्थ है शरीर न्द्रिय शरीर लेना इंद्रिय सहित शरीर कार्यक्रम संघात तो तनु का यानि कार्यक्रम संघात का भावा भाव व्यवस्थित है यानी उपासक विशेष के लिए कार्यक्रम संघात का भाव और उपासक विशेष के लिए कार्यक्रम संघात का अभाव ऐसी व्यवस्था है ये व्यवस्थित है शरीर इंद्रिय के भाव-भाव श्रुति के द्वारा बताए गए अथवा व यानि अथवा तनोर्भाव ऐच्छिकों एक ही पुरुष के प्रति उपासक को श्रुति शरीर भी अशरीर भी बता रही है काल भेद से ऐसा माना जाए क्या इस प्रकार ये प्रकारशय होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है कि विरुद्धो तेन विरुद्धेदात उभौ यानी तनोर्भाव तो उभ व्यवस्थितो शाताम यह पूर्वपक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी ब्रह्मलोक कथो? उपासक के अनेक उपासक हैं तो एक उपासक जब तक ब्रह्मलोक में रहेगा तब तक शरीरधारी होकर के ही रहेगा ऐसा स त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति बताएगी स शरीर होता है करके अन्य उपासक के लिए आ, मनसा एतान कामान पश्यन रमते इत्यादि श्रुति जब तक ब्रह्मलोक में रहेगा तब तक अशरीर ही रहेगा ये बताएगी उपासक भेद से व्यवस्था माननी चाहिए हाँ हेतु के साथ पूर्व पक्षी के ए, ए, ए, आ, प्रतिज्ञा का साधक जो हेतु है हाँ। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा कि उभो सावस्थित व्यवस्थितो, ये प्रतिज्ञा है तो इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु पूछा जाएगा कि कस्मात तो, हेतु किस कारण से आप ये पुरुष भेद को लेकर के शरीर के भाव-भाव की व्यवस्था मान रहे हो तो हेतु बताया जा रहा है ये विरुद्धो यानी शरीरस्य से भावाभावो विरुद्धो ऐसे लगाना या उभव को इधर भी ले लेना यो तो विरुद्ध हो उभ यानी शरीर से भावाभावो तो शरीर के भावा भावों का जिस कारण से आपस में विरोध है एक पुरुष शरीरवान भी और शरीर अभावान भी नहीं हो सकता जिस कारण से ये यशब्द कह रहा तेन यानि शरीर से भावाभाव परस्पर विरुद्धत्व निन निकलेगा तो पुंभेदात तौ तो उभौ तो ये पुरुष भेद से ये दोनों व्यवस्थित है यानी एक मुक्त जीव अशरीर होकर के ही रहेगा दूसरा सशरीर होकर के रहेगा पर ऐसी व्यवस्था माननी चाहिए यह पूर्व पक्ष हुआ <coughs> सिद्धांती कहते हैं तो एकस्म एक अंशी येतौच्छिको ये, तो ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा तो शरीर से भावाभाव कार्यक्रम संघात के भाव और अभाव दोनों भी कालभेदत ऐच्छिक एक, एक ही पुरुष में काल भेद को लेकर के यह इच्छानुसार उसके शरीर का भाव भी अभाव भी दोनों भी होगा क्यों तो कहते काल भेदतः अविरोधात् काल भेदतः को अविरोधात् के साथ लगाना एक में शरीर का भावा भाव का विरोध है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था तो कहा कि एक पुरुष में युगपत शरीर के भावाभाव का विरोध होने पर भी क्रम से कालभेद से यानी क्रम से भावाभाव शरीर का हो सकता है तो एक पुंशी ये तो ऐच्छिको शाता ऐच्छिक ऐच्छिक होंगे और इनका विरोध भी क्रम को लेकर के नहीं होगा काल भेद को लेकर के काल भेदतः अविरोधात् हेतु हुआ इसके लिए दृष्टांत बताते हैं जैसे स्वप्न का जो भोग होता है वह वास्तविक व्यवहारिक सत्ता वाले शरीर इंद्रिय के अभाव के अभाव होने पर भी होता है मन मात्रा से ही स्वप्न में व्यावहारिक सत्ता वाला कोई शरीर इंद्रिय नहीं होता है और केवल मन के संकल्प से ही भोग हो जाता है ऐसे ही जब वह इच्छा करेगा कि हमें केवल मन से ही ब्रह्मलोक के भोगों का अनुभव हो तो स्वप्न के तरह केवल मन से भी उपासक को ब्रह्मलोक के पदार्थों की अनुभूति होगी और जब वो संकल्प करेगा इच्छा करेगा कि ब्रह्मलोक के भोगों का भोग हमें सशरीर होकर के हो जाए तो सत्य संकल्प वही है तो उसके संकल्प से कार्यक्रम संघात भी उसे उपलब्ध होगा जब तक वो संकल्प करेगा ये कार्यक्रम संघात का तब तक सशरीर होकर के ब्रह्मलोक के भोगों का भोग करेगा ये दोनों भी जाग्रत स्वप्न के तरह बनेंगे जैसे जाग्रत में यहाँ पर हम लोग व्यावहारिक सत्ता वाले कार्यक्रम संघात से जाग्रत भोगों का भोग करते हैं ऐसे वहाँ करेगा सशरीर भी होगा अशरीर भी होगा एक ही काल भेद को लेकर कोई विरोध भी नहीं होगा तो स्वप्न जागृत वत युज्यते द्विधा द्विधा यानी सशरीर भी अशरीर भी शरीर का भावाभाव दोनों भी युज्यते यानी युक्ति युक्त है संगत है इस प्रकार का ये जो संक्षिप्त स्वरूप है इस अधिकरण का इन दोनों श्लोकों के द्वारा बताया गया इसी प्रकार के स्वरूप को विस्तार से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं काल्पनिक होता है वास्तविक नहीं होता है। हाँ, हाँ।, हाँ? जागृत में व्यवहारिक है स्वप्न में मन व्यवहारिक है और शरीर जो है इंद्रिया वास्तविक नहीं व्यवहारिक नहीं है तो व्यवहारिक मन से ही भोग हो रहा है जैसे मन तो रहता है ना मन रूपी उपाधि रहती है इंद्रिया केवल उपरत होती हैं। उनका व्यापार नहीं होता मन का व्यापार रहता है। मानस होगा स्वप्न में अब ये जो अभाव बादरी इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए एवकार मनसा इति विशेषण अन्य योग व्यवच्छेदा देहादि अभाव पूर्वपक्षति अभाव बादरी राह <coughs> तो जैसे पहले अधिकरण में अकलपाद इस वाक्य में संकल्प मेंकार अन्वेदा है पितरादि भोग्य पदार्थ की प्राप्ति में संकल्प से भिन्न साधनांतर का व्यावर्तक है अन्योग व्यावर्तक है ऐसे ही मनसा येतान कामान पशन रमते इस श्रुति वाक्य में मनसा ये जो विशेषण है यह भोग के प्रति जो अन्य साधन है मन से अतिरिक्त शरीर इंद्रिया उनका व्यावर्तक है तो मन रूपी विशेषण व्यावर्तक हो जाएगा अन्य योग का यानी यह बताएगा कि ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक का ब्रह्मलोक के भोग, भोगों का साधन केवल मन ही है न कि यहाँ के तरह इंद्रिया और शरीर भी ऐसा कौन ये आचार्य पादरी का मानना है उस श्रुतिस्थ विशेषण बताएगा मनसा ये विशेषण तो एवकार मनसा इति विशेषणस्य से अयोग व्यवच्छेदात मनसा इस विशेषण ने अयोग अन्य योग व्यवच्छेद कर दिया इसलिए देहादि अभाव तो ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के देहादि का सर्वदा अभाव ही मानने वाले का मत पहले बताया जा रहा है वे हैं आचार्य बादरी वे कहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहने वाले उपासक केवल मन रूपी उपाधि वाले होते हैं और उनको ब्रह्मलोक के भोगों की अनुभूति मन से ही होती है शरीर इंद्रिय किसी का भी नहीं होता ये मत है आचार्य बादरी का वो एक पूर्व पक्ष है यहाँ दो पूर्व पक्षी हैं और एक जयमिनी जी का मत है वो करते हैं शरीर इंद्रिय रहती ही है मन के तरह शरीर इंद्रिय का अभाव नहीं होता तो हमेशा हमारे तरह ही ब्रह्मलोक के नागरिक भी सशरीर ही रहेंगे ये मानेंगे कौन आचार्य जयमिनी जी ये दोनों पूर्व पक्षी हैं और सिद्धांत हैं आई की ये दोनों यानी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का शरीर इंद्रिय होगा भी नहीं भी होगा उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धांत है बादरायण आचार्य का ते तीनों बताए जा रहे हैं तो पहले प्रथम पूर्व पक्ष बताया जाएगा कि किसी भी उपासक का शरीर इंद्रिय नहीं होता ये वाला तो ये पूर्व पक्ष का सूत्र की व्याख्या करने से पहले भाष्कर भगवान इस अधिकरण के संशय विषय और संशय को बताते हैं फिर पूर्व को बताया जाएगा तो भाष्य को देखिए संकल्पाद अस्य संकल्पादेव अतिष्टी इत्यादि श्रुते मनस्तावत संकल्प साधन सिद्धम तो संकल्पाद अस्य पितर समुष्ट ये जो श्रुति है इसने ये बताया कि संकल्प का साधन मन तो ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के पास रहता है मन रूपी उपाधि तो है तो मनस्तावत संकल्प साधनम सिद्धम अब ये विचार करना है कि मन से अतिरिक्त चक्षुरादि इंद्रिया तथा भोगायतन शरीर में गए हुए उपासक का होगा या नहीं होगा संशय बताया जा रहा है कि शरीर इंद्रिया पुनः प्राप्त संती नवा इति विदुष्टी तो प्राप्त ऐश्वर्य विदुष उपासना के फल स्वरूप ऐश्वर्य प्राप्त हो गया है जिस उपासक को ऐसा उपासक वो है प्राप्त ऐश्वर्य उपासक ईश्वर के सत्य संकल्पत्वादि गुण को प्राप्त कर लिया है जिस उपासक ने ऐसे ब्रह्मलोक में गया हुआ उपासक वो है प्राप्त ऐश्वर्य विद्वान उसके शरीर इंद्रिय मन के तरह होंगे शरीर इंद्रिय भी रहती हैं या नहीं रहती हैं संशय है संशय होने पर समीक्षा विचार किया जा रहा है इस अधिकरण में तो प्रथम इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष बताया जा रहा है आचार्य बादरायन के मत को पक्ष के रूप में बताया जा रहा है। सूत्र से तो सूत्र का उच्चारण कर लें अभाव बादरी राह अभाव बादरी राह तो अभाव बादरी ही आह ही एवम ऐसे पांच पद हैं तो बादरी ही यानी आचार्य बादरी का मानना है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के शरीर इंद्रिय का अभाव ही होता है प्राप्त ऐश्वर्य विद्वान के शरीर इंद्रिय का अभाव ही आचार्य बादरी मानता है। ये अभाव बादरी ही इन दो पदों से प्रतिज्ञा वाक्य होगा और उसका यह अर्थ निकलेगा आचार्य बादरी का मानना है कि केवल मन से ही उसे भोग होगा शरीर इंद्रिया नहीं रहेगी कहा यह कैसे आपको ज्ञात हुआ ब्रह्म लोक में गए हुए उपासक की इंद्रिया और शरीर नहीं होते हैं ये आपने कैसे निश्चय किया तो कहते हैं ही यानी यस्मात एवं आह यानी हम जैसा कह रहे हैं ऐसा ही वेद भी आह आह का करता है वेद अमना कौन सा वेद वेद वेद का एक वचन भी ए, एक वाक्य भी वेद ही कहलाएगा ना गीता का एक श्लोक भी गीता है ऐसे वेद का ये जो वचन है मनसा एतान कामान पश्यन रमते ये ब्रह्मलोक के यह वेद वचन है वेद और यह वेद बता रहा है आहकार अर्थ है क्या बता रहा है एवं यानी मनसा ये विषय शब्द प्रयोग करके बता रहा है कि मन ही रहता है खाली शरीर इंद्रिय नहीं होता है हा वक्ति यानी वेद बता रहा है वेद कह रहा है वर्तमान में भी होता है उत्तम पुरुष भी होता है और वो प्रथम पुरुष भी होता है तो यहाँ प्रथम पुरुष है वेद करता है न आह आह वेद बता रहा है कौन सा वेद तो ये मनसा एताशन रमत है यह वेद वाक्य बता रहा है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए प्राप्त ऐश्वर्य उपासक के शरीर इंद्रिय के अभाव को वेद बता रहा है एवं शब्द से लेना शरीर इंद्रिय का अभाव आहा का है बताता है कौन वेद किसके प्राप्त ऐश्वर्य उपासक के शरीर इंद्रिय के अभाव को वेद बताता है ही यानी जिस कारण से उस कारण से आचार्य बादरी का मानना है कि शरीर इंद्रिय का अभाव ही उपासक होता इसी प्रकार का सूत्रार्थ भास्कर भगवान बता रहे तत्र बादरी स्थाव आचार्य शरीर शरीरस्य से इंद्रिया अभाव मह्यम से तो महिमा प्राप्त जो विद्वान है उपासक ब्रह्मलोक में ब्रह्मलोक की महिमा को ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है जिस उपासक ने ऐसा उपासक उसके शरीर इंद्रिय का अभाव ही आचार्य मानते हैं यह प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु की जिज्ञासा की जा रही है कि कस्मात कस्मात हेतु तो किस कारण से आचार्य बाद शरीर इंद्रिय का अभाव मानते हैं तो हेतु बताया जा रहा है आह हे आह आहेव इन तीन पदों से तो एवम ही आह आह के कर्ता के रूप में आमनाय को बताया आमनाय कहते हैं वेद को कौन सा वेद तो वेद बताया जा रहा है मनसा एतान पश्यन रमते ये, ये ब्रह्मलोके इति इति एवं आह ऐसा यह वेद वाक्य ऐसा बता रहा है तो कहते इस वेद वाक्य से कैसे अर्थ निकल रहा है कि शरीर इंद्रिय का अभाव होता है करके कहते इस प्रकार निकलता है यदि इत्यादि से स्पष्ट किया जा रहा है कि यदि मनसा शरीर इंद्रिय विहरेन मनसा इति विशेषणम न तो जैसे इस इस्लोक में रूपादि विषयों का भोग शरीर इंद्रिय और मन से करता है ऐसे ही ब्रह्मलोक के विषयों का भी भोग मन और शरीर इंद्रिय से उपासक करेगा तो उस श्रुति में मनसा यह शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है वो व्यर्थ होगा तो मनसा यह विशेषण अन्य योग व्यवच्छेदार्थक होने के कारण वो बता रहा है कि केवल मन से ही शरीर इंद्रिय के बिना मन से ही ब्रह्मलोक के भोगों की अनुभूति प्राप्त ऐश्वर्य उपासक करता है ऐसा अर्थ करेंगे तो मनसा यह विशेषण सार्थक होगा तस्मात अभाव शरीर इंद्रिया ना ये मोक्ष है लोकांत पाति मुक्ति तो लोकांत पाति मुक्ति जो ब्रह्मलोक है की प्राप्ति और ब्रह्मलोक प्राप्त हो गया है जिन उपासकों को शरीर इंद्रिय नहीं होती है उनके शरीर इंद्रिय का अभाव ही होता है मन मात्र रहता है ऐसा आचार्य बहादरी का मानना है ये हाँ हा, इंद्रिया नहीं है तो यानी स्वप्न में जैसा भोग होता ऐसा भोग होगा हाँ वो काल्पनिक इंद्रिया होती है व्यावहारिक हाँ व्यावहारिक सत्ता वाली नहीं होती है तो ऐसे केवल मन से ही सुखानुभूति करेगा वो। मानस भोग होगा स्वप्न में जैसा मानस भोग ऐसा ये इनका कथन है ये आशा के समान इसलिए नहीं होगा कि वो जितने समय तक वो भोग करना चाहता है मानस भोग उतने समय तक वो होता रहता है उसे इसलिए आशा मोदक समानता नहीं है और ये जो है मनोराज्य में कल्पित जो भोग होते हैं वह जितने समय तक टिकाना चाहेंगे उतने समय टिकते नहीं है इसका तो वो सत्य संकल्प होने से मन मात्र से जितने समय तक भोग करना चाहेगा उतने समय तक वो कर सकता है यह आशा मोदक वैषम में हो जाएगा अब दूसरा एक पूर्व पक्ष बता रहे हैं भावन जयमनिर इत्यादि द्वितीय सूत्र से उससे पहले थोड़ा टीका है टीका को देखिए वादी विवादात संशय तो यहां पर भी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के कार्यक्रम संघात के भाव-भाव के विषय में वादियों का आपस में विवाद होने से संशय हो रहा संशय तो ये जो आचार्य बादरी आचार्य जयमिनी जी और बादरायण इनका आपस में विवाद है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के शरीर के भाव-भाव के विषय में इसलिए संशय हो रहा है तो संशय का कारण हुआ वादी का आपस में विवाद इनमें दो पूर्व हैं उनको बताया जा रहा है कि तत् देहादयो न संतेव सदा संव इति पक्ष द्वयम पूर्व ये दो पूर्वपक्ष हैं आचार्य पादरी जी का मत और आचार्य जयमिनी जी का मत ये सदा शब्द का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय कर सकते हैं आचार्य पादरी के मत के साथ भी और जयमिनी जी के मत के साथ भी आचार्य बादरी कहते हैं कि देहादेव सदा न संत्यव कभी भी देह इंद्रिया ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक की होती नहीं है ये आचार्य बादरी का मानना होगा ये भी पूर्व पक्ष है और कभी भी सदा का अर्थ है हमेशा संत्यवेहादयो देह इंद्रिया होती ही है ऐसा मानना है आचार्य आपके जयमणिजी का ये दो मत है आचार्य जयमिजी के और बाधरायण के <coughs> ये दोनों पूर्व पक्ष हैं सिद्धांत पक्ष हैं काल भेदे न संति सी न सी चिद्धांत पक्षो द्रष्ट्य मत सिद्धांत पक्ष है वे कहते हैं काल भेद से एक ही उपासक का शरीर इंद्रिय रहेगा भी नहीं भी रहेगा कार्यक्रम संघात इसमें पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत पक्ष में फल क्या होगा तो कहते हैं फलंतु तत्त श्रुत श्रुते इति विवेक तो आचार्य बादरायन के मत में मनसा पश्चन का ये, मनसा येतान कामान पश्चन रमते इत्यादि श्रुति मुख्या हो जाएगी ये फल होगा और स एकधा बहुत त्रिधा बहुति इत्यादि श्रुति गौनार्थक हो जाएगी उनके मत में बादरायन के मत में क्या नादरी हाँ के मत में ओ, मनसा पश्यन यह श्रुति मुख्य और एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति गौण जयमिनी जी के मत में स एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि श्रुति में मुख्यार्थत्व और मनसा पश्यन इत्यादि में गौणार्थत्व और बादराय के मत में दोनों में भी मुख्यार्थत्व दोनों भी मुख्यार्थ है क्योंकि काल भेद से एक ही उपासक शरीर भी होता शरीर भी होता यह फल तीनों मत में सिद्ध होगा तो फलंतु तत्श्रुतेर मुख्यत्वम इति विवेक अब द्वितीय पूर्व को बताने के लिए इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है पांच का ग्यारहवा सूत्र है भावम जयमिनिर विकल्पा मननात तो। भावम जयमिनि विकल्पा मननात तो, तो भावम जयमिनी तो। तो ही विकल्पामननाथ ऐसे तीन पद हैं इसमें ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के शरीर इंद्रिय का भाव यानि अस्तित्व ही हमेशा मानते हैं आचार्य जयमिनी जी आचार्य जयमिनी जी का मानना है कि शरीर इंद्रिय का भाव ही है अभाव नहीं तो जयमिनी आचार्यो मनोवत शरीर ये मानते हैं तो पूछा गया इनकी प्रतिज्ञा में हेतु कस्मात कारणा तो हेतु बताते हैं अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि में विकल्पा तो विकल्पामननाथ यानी विकल्प है अनेकधा भाव उपासक के अनेकधा भाव का वेद के द्वारा प्रतिपादन होने से करता है। वेद उपासक के अनेक रूपता का प्रतिपादन करता है स एकधा भोति त्रिधा भोति पंचधा भोति इत्यादि श्रुति बता रही है कि उपासक अपने संकल्प से कभी एक शरीर धारण करके रहता है एक रूप होता है कभी तीन रूप होता है कभी पांच रूप होता कभी सात रूप होता अनेक हो तो ये जो संकल्पानुसार अनेक शरीर धारण करना जो श्रुति बता रही है ये बता रही है कि वो उपासक में बिना कार्यक्रम संघात के अनेक भाव असंभव है इसलिए उसका कार्यक्रम होता है है कभी कभी वो एक ही शरीर शरीर धारण करके रहता युगपत अनेक अपने संकल्प से धारण करता है ये कह रहे हैं तो इस श्रुति के आधार पर आचार्य जयमिनी जी कहते हैं कि उपासक के हमेशा ही शरीर इंद्रिया होती है ये तो भाष्य है जयमिनीस्तु आचार्यो मनोवतः शरीर से भाव मुक्त प्रति मन आचार्य जयमिनी जी का मानना है कि जैसे मन ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का होता है ऐसे शरीर और इंद्रिया भी होती है सेंद्रिय शरीर का भाव यानि अस्तित्व ही मुक्त के प्रति मानते हैं मुक्त यानी प्राप्त ऐश्वर्य उपासक ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उसे यहां मुक्त शब्द से कहा जा रहा है विधेयक कैवल्य वाला नहीं उसका तो मन भी नहीं होता तो मन है तो शरीर भी रहेगा ऐसा आचार्य जयमिनी जी का मानना है ये प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ कर दिया विकल्पा मननाथ इस हेतु वाक्य का अर्थ कर रहे हैं यत स एक त्रिधा भवती इत्यादि इत्यादिना अनेकदा भाव विकल्प आ मनंती तो जिस कारण से ये वेद वाक्य बता रहे हैं ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के अनेकदा भाव को उस कारण से शरीर इंद्रिय के बिना अनेकदा भाव संभव नहीं है तो शरीर होता है ब्रह्म लोक में पहुंचा उपासक यह मानना चाहिए इसी का व्याख्यान करते हुए यही स्पष्ट किया जा रहा है कि नहीं अनेक विधता बिना शरीर भेदे न आंजसी शरीर भेद के बिना किसी की अनेक विधता समंजस नहीं होती अंजसी न साने वास्तविक नहीं होगी समंजस नहीं होगी सुसंगत नहीं होगी यद्यपि निर्गुणायाम यद्य निर्गुणायां अनेकधा विद्या अयेदा भाविक तथापि तथा विद्यमानं एव एवं सगुण अवस्थायाम अवस्था ऐश्वर्य स्तुतये इत्यतः सगुण विद्या उपतिष्ठते इति तो कहते हैं ये जो वाक्य है स एकधावती इत्यादि ये भूमा विद्या के प्रकरण में आया है भूमा विद्या है सनत कुमार जी ने नारद जी को प्रदान की हुई विद्या वह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रकरण में आया हुआ ये वाक्य है छांदोग्य के सातवें अध्याय में तो वहां निर्गुण भूमा विद्या के प्रकरण में यद्यपि ये अनेकधा भाव बताया गया तो भी समझना है कि वह निर्गुण ब्रह्म विद्या का फलभूत जो अदृष्ट फल है विधे कैवल्य वहां पर अनेकधा भाव का तो कोई संभव ही नहीं है तो तब भी अनेकधा भाव बताया जा रहा है तो वहां वह स्तुति के लिए है भूमा विद्या की स्तुति के लिए है निर्गुण ब्रह्म विद्या में अधिकारी प्रवृत्त हो जाए इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति की जा रही है लेकिन यह अर्थवाद भूतार्थवाद है भूतार्थवाद है मतलब वास्तविक ही अनेकधा भाव होता है वो किसका निर्गुण ब्रह्म विद्या का नहीं उसकी तो स्तुति अर्थवाद है सगुण ब्रह्म उपासक का वास्तविक ही अनेकधा भाव होता है और उस वास्तविक अनेकता भाव का सगुण ब्रह्म विद्या के फल के रूप में कथन इस वाक्य से हो रहा है और निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए वहां पर वो कहा गया है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यद्यपि निर्गुणायाम भूमि विद्यायाम अयम अनेकधा भाव विकल्प पठ्य ये अनेकधा भाव विकल्प यानी ये वाक्य निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में पढ़ा गया है तो भी तथापि विद्यम एवं सगुण अवस्थायाश्वर्य ये जो अनेकधा भाव का ऐश्वर्य है वास्तविक है सगुण ब्रह्म विद्या के फल में और भूमा विद्या की स्तुति के लिए वहां पर कहा गया है तो भूमि विद्यास्तुते संकर्त्य थे अतः सगुण विद्यालभाव न उपतिष्ठते इति तो सगुण विद्या के फल के रूप में यहां कहा जा रहा इस प्रकार ये आचार्य जयमिनी जी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासकों को सशरीर ही मानेंगे सशरीर होते हैं करके अब सिद्धांत बताया जा रहा है सिद्धांत के अवतरण सिद्धांत का सूत्र का अवतरण भाष्य है उच्चते इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जाता है द्वादशाहवत उभय विधम बादरायण अतः इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल